ओम गुरूर ब्रह्मा गुरोर्ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश गुरक्षा परम ब्रह्म तस्मे श्रीगुरव नम तस्मेगुरव नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के चौवनवे श्लोक तक विचार किया तो इस श्लोक में भगवान भाष्यकार ने कहा यलाभा न लाभा यसुखान न परम सुखम जिसके लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है जिस सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं है वो केवल आत्मा है वो भूमा हो सकता है ब्रह्मा है ये बता दिया आगे उसी को ही और स्पष्ट कर रहे उसी को ही और भिन्न ढंग से बता रहे पचपनवे श्लोक में यदृष्वा न परम दृश्यम यदूत् न तद्ब्रह्मा यद्रह्मवधार यदृष्वा जिसे देख लेने पर अर्थात यहाँ देखने का मतलब से नहीं है पश्यति ज्ञान चक्षुषा तेरह और पंद्रह अध्याय में बता दिया अतः अनुभव करना तो जिसे देख लेने पर दृष्टि न परम दृश्य दूसरा देखने योग्य पदार्थ नहीं रह जाता है क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अध्यस्त पदार्थ कोई अवशेष नहीं रहता है अलग सत्ता नहीं तो इसको बोल रहे देखने योग्य पदार्थ नहीं रहता और जिसके साथ आध्यात्म भाव प्राप्त कर यदूतव जो होकर जिसके साथ एकत्व अत, एक का अनुभव करके न पुनर्भवा तो एकत्व को प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता है क्योंकि जन्म होता है जहां भेद दृष्टि जब तक है तब तक जन्म है एकत्व होने के बाद जन्म न पुनर्भव यज्ञात्व न परम जानम जिसे जान लेने पर दूसरा जानने योग्य नहीं रहता है तद ब्रह्मा बस वो ब्रह्मा है और कोई नहीं इति अवधारय इस प्रकार निश्चय करें, इस प्रकार निर्णय करें। तभी जाके वो अपने स्वरूप में स्थित होते हुए आनंदित हो सकते हैं तात्पर्य यह है देशा स्रोत्रादि चक्षुरादि इंद्रियों के विषय को दृश्य कहा जाता है परंतु ये भी लक्षण अधूरा है क्योंकि अज्ञान भी एक प्रकार से दृश्य है इसलिए ज्ञान विषयत्वम ज्ञान का जो विषय है जो भी व्यक्त हो अव्यक्त हो वो भी ज्ञान का विषय है वो दृश्य ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं बनता इसलिए वो दृश्य नहीं तो इसलिए जो विषय को दृश्य कहते हैं विषय मतलब ज्ञान का विषय जो भिन्न भिन्न इंद्रियों से जाने जाते हैं तदा अपने ओर जीव को खींचते है इसलिए पराक्ष खानी और इंद्रियों को ग्रह भी कहा दिया है बृहदारण्य में और विषयों को अधिक ग्रह कहा दिया विषयों को ग्रहण करने से इंद्रियों का नाम ग्रह है और इंद्रियों को अतिक्रमण करके अपने तरफ से खींचने से विषयों का नाम है अधिक ग्रह कहा दिया तो जीव को अपने तरफ से खींचते रहते हैं यदि इनके अधिष्ठानुरूप ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए अधिष्ठान स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो यह नाम रूप जिसमें सत्यत्व बुद्धि थी शोभनत्व बुद्धि थी वो मिथ्या भाषित हो जाता है और अशोभन दिखता है फिर तो किसी भी इंद्रिया से इनके विषयों के दर्शन आदि अर्थात इनको देखने की अथवा सुनने की उत्कंठा है एक अंदर उत्सुकता है उस तत्व तत्वज्ञाने में उत्पन्न नहीं होगी वो जानते है बेकार किसी काम का नहीं कभी भी उत्पन्न नहीं होगी यह अनादिकाल से देव है मनुष्य है तिरगादि योनियों में भ्रमण करता रहता है कर्म के अनुसार अभी तक इस जीव का कोई स्थायी निवास नहीं बना सका पुनरअपि जननम पुनरअपि मरनम ठिकाना नहीं मिला है अभी तक इसलिए यातायात होते रह रहे तो स्थायी निवास नहीं बन सका इसलिए इधर उधर भ्रमण करते रहे रहा रहे क्योंकि एक जगह से छोड़ करके दूसरा जगह में जैसा व्यक्ति कुटिया ढूंढता है वही सही जीव इधर उधर शरीर को ढूंढता रहता है और उसमें जाता रहता है और भोग करता है कभी देव कभी मनुष्य कभी शूकर कूकर और भिन्न भिन्न योनि को प्राप्त होता रहता है णुमन ने प्रबध्यंते कट में कहा यथास्तम जैसा सुना यदि यह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाए ब्रह्म भाव को जान लिया तो अपना स्वरूप को पहचान लिया इसका भ्रमण सदा के लिए मिट जाता है निवृत्त हो जाता है इसके अतिरिक्त इसके भ्रमण मिटने का दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे जानकर दूसरा ज्ञातव्य इसलिए नहीं रहा जाता है क्योंकि सभी ज्ञातव्य वस्तु में उसी ब्रह्मा का अस्तित्व अस्ति है अस्थि भाति प्रिय भाषा है ब्रह्म तो समस्त विश्व का अभिन्न निमित्त उपाधान कारण है उपाधान भी है निमित्त भी किंतु तो विवर्पदान उसके ज्ञान लेने पर उस, उसके जानने से और कोई ज्ञातव्य पदार्थ दूसरा नहीं रहा जाता है ऐसा ब्रह्मा मैं हूं इस रूप से निश्चय करना चाहिए साधक को इसलिए यहां आत्मबोध का निरूपण कर रहे आचार्य जी जब तक उस आत्मबोध के बिना अनात्मनिवृत्ति नहीं होगा अनात्मनिवृत्ति के बिना दुख का भी निवृत्ति संभव नहीं है इसलिए विचार ही एक साधन है उस विचार से अविचार से स्थित अनात्म पदार्थ जो दुख का कारण उसकी निवृत्ति हो सकती है इसलिए विचार ही एक माध्यम है और विचार करते करते सारे उपाधि निवृत्त हो जाएंगी निरुपाधिक अपना स्वरूप में स्थित हो जाएगा तभी वो परमानंद में स्थित होगा तो यही बता रहे हैं ओम शांति शांति शांति